गीता तत्व चिंतन ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता एक सौ तिरानबे अध्यात्म विद्या गुरु और लौकिक विद्या गुरु का अंतर भगवान का मंतव्य है कि ज्ञान तत्वदर्शी ज्ञानियों से मिलेगा जो केवल शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं पर तत्वदर्शी नहीं है ऐसे लोगों के द्वारा दिया गया ज्ञान आध्यात्मिक क्षेत्र में फलप्रद नहीं होता ज्ञान के अन्य अलौकिक क्षेत्रों में ज्ञान देने वाले व्यक्ति के ज्ञान संपन्न होने से ही काम चल जाता है यदि कोई भौतिकी रसायन गणित इतिहास अर्थशास्त्र आदि पर अधिकार रखता है तो वह अपना ज्ञान दूसरों से बांटने में समर्थ माना जाता है पर यह बात अध्यात्म जगत में कार्यकर नहीं होती कोई वेदांत में पंडित हो सकता है पर जब तक उसका चरित्र निखरा हुआ नहीं है जब तक उसने तत्व का दर्शन नहीं किया है जब तक उसे गुरु होने की पात्रता प्राप्त नहीं हुई है अन्य विषयों के ज्ञान के आदान प्रदान में चरित्र का प्रश्न गौड़ होता है पर आध्यात्मिक ज्ञान के आदान प्रदान में चरित्र की मुख्यता होती है गुरु का चरित्र भी निष्कलंक हो और शिष्य भी उन्नत चरित्र वाला हो ज्ञानी के लिए तत्वदर्शी कहकर इस चरित्र पक्ष को ही पुष्ट किया है ऐसे गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान ही शिष्य के जीवन में प्रभावी होता है स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अध्यात्म क्षेत्र में गुरु मिलना बहुत कठिन है क्योंकि गुरु तो वे ही हो सकते हैं जिन्होंने तत्व का साक्षात्कार किया हो किंतु जो तत्व दृष्टा होते हैं उनमें साधारणतया ज्ञान प्रदान की प्रवृत्ति नहीं होती अतः गुरु होने के लिए उनका ज्ञानी होना भी आवश्यक है इसी प्रकार गुरु ज्ञानी तो हो, हो ही उन्हें तत्वदर्शी भी होना चाहिए निषद में भी गुरु के लिए श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ शब्दों का प्रयोग हुआ है श्रोत्री वह है जिसे श्रुतियों का शास्त्रों का सम्यक ज्ञान हो और ब्रह्मनिष्ठ वह है जिसकी निष्ठा धन यश आदि में न होकर ब्रह्म में सत्य में हो श्रोत्री होकर भी व्यक्ति धननिष्ठ, निष्ठ यशोनिष्ठ हो सकता है पर ऐसा व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान देने वाला गुरु नहीं बन सकता इसी दृष्टि से गुरु का श्रोत्रीय और ब्रह्मनिष्ठ दोनों होना आवश्यक माना गया है बहुवचन में ज्ञानी और तत्त्वदर्शी शब्दों के प्रयोग का अर्थ यह नहीं कि साधक को बहुत से गुरुओं के पास जाना पड़ेगा यह बहुवचन प्रयोग उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए हुआ है एक सौ चौरानबे ज्ञान प्राप्ति के बहिरंग साधन प्रणिपात सेवा और जिज्ञासा ऐसे ज्ञानी और तत्वदर्शी पुरुष से ज्ञान पाने का उपाय बतलाते हैं प्रणिपात सेवा और परिप्रश्न प्रणिपात साधक की विनम्रता और ज्ञानी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करता है सेवा उस व्यक्ति के प्रति उसकी श्रद्धा को प्रदर्शित करती है जिससे उसे ज्ञान मिलेगा परिप्रश्न साधक के निश्चल आध्यात्मिक जिज्ञासा को प्रकट करता है कई लोग सत्संग से इसलिए लाभ नहीं उठा पाते कि वहाँ जाकर वे ऊटपटांग प्रश्न करते हैं आत्मविद्या को छोड़ अन्य सब विषयों की चर्चा करते हैं यह परिप्रश्न नहीं है यहाँ पर यह तात्पर्य नहीं कि गुरु मान सम्मान और सेवा के भूखे होते हैं और यह सब बिना किए वे ज्ञान का उपदेश देंगे ही नहीं इसका तात्पर्य मात्र इतना ही है कि ज्ञानी तत्वदर्शी पुरुष को शिष्य अपनी विनम्रता सेवा और जिज्ञासा के बल पर ज्ञान देने के लिए उन्मुख कर ले अन्यथा उनमें तो ज्ञान प्रदान की प्रवृत्ति ही नहीं होती लौकिक ज्ञान धन आदि के विनिमय में प्राप्त किया जा सकता है पर तत्व के ज्ञान के साथ ऐसी बात नहीं होती उसके लिए तो गुरु और शिष्य के बीच आत्मिक संबंध होना चाहिए यदि जिज्ञासु और धत्य प्रदर्शित करें परिप्रश्न की आड़ में अपने पांडित्य का प्रदर्शन करें अथवा गुरु के ज्ञान की परीक्षा करना चाहे तो गुरु का हृदय तत्व ज्ञान के प्रधान हेतु कैसे उन्मुख होगा सामान्य लौकिक ज्ञान के क्षेत्र में भी जहाँ पैसा लेकर विद्या सीखी जा सकती है यदि शिक्षार्थी अकर दिखाए तो सिखाने वाला धन की परवाह न कर उसे गेट आउट कर देता है फिर यह तो गूढ़ आध्यात्म विद्या की बात है जहाँ धन के विनिमय का प्रश्न ही नहीं उठता इस क्षेत्र में यह भी आवश्यक नहीं कि गुरु तत्व ज्ञान का उपदेश करे ही वह उनके लिए बाध्यता नहीं है यह तो पूरी तरह से उनकी कृपा की बात है प्रणिपात सेवा और परिप्रश्न उनकी कृपा को आकर्षित करने के साधन मात्र हैं